तो देव यज्ञों से संतुष्ट होकर विवस्थान पुत्र मनु की मानव रूप संतानों को धारण करते हैं जो देव नहुष पुत्र ययाति राजा के यज्ञ में आसनों पर विराजते हैं वे देव धनादि प्रदान करके हमें सम्मान युक्त करें तथा हमारा उत्कर्ष करें भाषाarth हे देवो तुम्हारे सभी नाम सम्मान नमस्कार करने तथा स्तुति करने योग्य हैं तथा तुम्हारे शरीर भी यज्ञार हैं जो तुम द्युलोक जल अंतरिक्ष तथा जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं वे तुम इस यज्ञ में आकर मेरे आवाहन को स्मरण करो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 मानवों को देखने के लिए जो सदैव साधन रहते हैं वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासना स्तुति से सब जगह पूज्य होकर उस महान अमृतमय पद को प्राप्त करते हैं तेजोमय रथ से युक्त होकर अजंत तथा निष्पाप पुण्यवान ये देव जो लोक में ऊंचे स्थान पर लोगों को कल्याण के लिए ही रहते हैं भासार्थ श्वेतज से विराजमान तथा अत्यंत उत्कर्ष से वर्धित ये सोमद रहते हैं महान गुणों से संपन्न आदित्य के पुत्र उन देवों तथा उनकी माता आदित्य कल्याण के लिए श्रेष्ठ हवि रूप तथा नम्रता पूर्वक स्तुति द्वारा सेवा करें भाषार्थ हे इंद्रादि सब देवों मुझे छोड़कर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है जिसकी तुम प्रेम से सेवा करते हो मननशील देवों तुम जितने भी हो हे अधिक संख्या में विद्यमान देवों तुम्हारे लिए मेरे सिवा अन्य कौन यज्ञ को स्तुति तथा हव्यों से अलंकृत करता है जो यज्ञ हमारे परम सुख तथा कल्याण के लिए हमें पाप से पार कर दे भाशार्थ वैवस्वत मनु ने श्रेष्ठ हविर द्रव्यों से अग्नि प्रदीप्त करके श्रद्धा युक्त मन से सप्त ऋतियों के साथ जिन तुम श्रेष्ठों का स्तुवन किया है हे अदिति के पुत्र देवों वे तुम हमें अभय तथा सुख प्रदान करो और हमारे कल्याण के लिए हमारे मार्गों को सुगम करो भाषार्थ उत्कृष्ट ज्ञानवान तथा मननशील देव स्थावर एवं जंगम सब भुवनों के स्वामी हैं हे देवों तुम हमें किए तथा न किए हुए मानसिक पाप से कल्याणमय सुख के लिए आज सभी ओर से बचाकर परिपालन करो भाषार्थ पापों से मुक्त करने वाले इस्तुत्य सुख प्रदान करने वाले इंद्र को हम युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बुलाते हैं श्रेष्ठ कार्य करने वाले दैवी गुणों से संपन्न लोगों को अग्नि मित्र वरुण तथा भग को भी हम सहायता के लिए बुलाते हैं देवा पृथ्वी तथा मनुतों को अन्न और कल्याण के लिए बुलाते हैं भाषार्थ सभी की रक्षा करने वाली अत्यंत विशाल निष्पाप सुखयुक्त ऐश्वर्यवती उत्तम आचरण वाली दैवी गुण संपन्न सुंदर दांडे वाली पाप रहित निश्चिद्र नाव की भांति स्थित द्युस्वर्ग लोक पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करें भाषार्थ हे युज्ञनीय देवों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 हमसे रोग तथा रोगवत् बाधक शत्रु को दूर करो सभी प्रकार की अदानशील बुद्धि एवं देवों के महाशत्र को दूर करो धन की लोभ बुद्धि तथा देवों को हविर्दान न करने वाले शत्रु को दूर करो शत्रुओं का हमारे संबंधी का द्वेष दूर करो तथा हमें कल्याण के लिए विपुल सुख प्रदान करो भासार्थ हे आदित्य देवों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 हे मरुतों वीर पुरुषों को करने योग्य युद्ध में शत्रुओं के संचित धन को प्राप्त करने के लिए जिस रथ की तुम रक्षा करते हो हे इंद्र प्रातः काल में ही संग्राम के लिए जाने वाले श्रेष्ठ रीति से सेवन करने योग्य किसी की हिंसा न करने वाले उस रथ पर हमारे कल्याण के लिए हम आरोहण करेंगे भाषार्थ हमारे मार्ग में कल्याण हो जल रहित मरुस्थल आदि प्रदेशों में कल्याण हो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 वह पृथ्वी हमारे घरों की रक्षा करे वही हमारी आख्यादि प्रदेशों की रक्षा करे देवों की रक्षा करने वाली पृथ्वी हमारा घर उत्तम हो भासार्थ हे सर्व देवों हे माते अदिति तुम्हें बुद्धिमान स्तोता प्लात ऋषि का पुत्र गए ने इस प्रकार स्तुतियों से बढ़ाया अमर देवों की कृपा से मानव धनो के अधिपति होते हैं तुम देवों की वही गए स्तुति करता है चतुह षष्ठम सुक्तम भाषार्थ यज्ञ में हमारी स्तुति विनती सुनने वालों में से किस देव का माननीय नाम इस स्तोत्र किस प्रकार कहें कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा कौन हमें कल्याण में सुख प्रदान करता है कौन सर्व श्रेष्ठ देव हमारी रक्षा के लिए हमारे समीप आएगा भाषार्थ हृदयों में निहित बुद्धि प्रज्ञा अग्नि होत्र आदि कार्य करने की कामना करती है तेजस्वी लोग देवों की कामना करते हैं हमारी क्षाएं देवों के पास आती हैं उन देवों के सिवा अन्य दूसरा कोई सुखदाता नहीं है इंद्र आदि देवों में ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं भासार्थ नराशंस मानवो से प्रशंसनीय पूषा स्तोताओं का धनदान से पोषक अगम तथा देवों से प्रदीप्त अग्नि की स्तुति वचनों से उपासना कर सूर्य चंद्र दुलोक में स्थित यम तथा तीनों लोक में व्याप्त वायु पूषा रात्रि एवं अश्विनी कुमारों की तू वाणी से स्तुति कर भाषार्थ ज्ञानी अग्नि किस प्रकार बहुत से स्तोत्राओं से युक्त होता है किस वाणी से स्तुत्य होता है उत्तम स्तुतियों से बृहस्पति आनंदित होकर बढ़ता है आज एक पाद श्रेष्ठ मंत्र युक्त स्तोत्रों से प्रसन्न होकर बढ़ता है अहिर बुंध हमारे आह्वान प्रद वचनों को सुने भाषार्थ हे पृथ्वी सूर्य के जन्म के समय यज्ञ कार्य में कांतिमान मित्र वरुण की तुम सेवा करती हो सूर्य अनेक प्रकार के यज्ञों में शांत सात किरणों से युक्त तथा अविच्छिन्न मार्ग से धीरे से जाता हुआ उत्तम रथ से संपन्न होता है भाषार्थ आह्वान को सुनने वाले बलवान द्रुत गति से मार्ग आक्रमण करने वाले सर्वविख्यात वे इन्द्र आदि देवों के वाहन भूत अश्व हमारे आह्वान को सुने जो सौ सामर्थ्य से यज्ञ में हजारों का दान करते हैं तथा उसी प्रकार जो युद्धों में विपुल संपत्ति करते हैं भाषार्थ हे तोताओं तुम वायु रथ योजक तथा बहुकार्यकर्ता इंद्र एवं पूषा की उत्तम निस्तुति करके अपनी मित्रता के लिए बुलाओ जिसमें वे हमें धनादि दान से मित्र होंगे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 हमारी रक्षा के लिए आएं तथा मात्र स्थानिय और जल प्रेरक सुन्दर देवी घृत युक्त पुस्त दायक एवं मीठा उदक हमें प्रदान करें।